नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का आता है दिल से स्वागत है आज के शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकबाल हुसैन जी जो बहुत ही अच्छे कवि हैं बहुत सारी इनकी विशेषता है कि ये बात को बहुत सहज रूप से बहुत ही अच्छे शब्दों में सभी को समझ में आ जाए ऐसी बात वो रखते हैं कभी कभी कभी गजल के के के रूप रूप में तो कभी के में में मुक्तक तो गीत भी ये बहुत ही अच्छी तरह से गाते भी हैं कविताओं को तो इनकी खूबसूरती को आप जब इनको सुनेंगे तो समझ जाएंगे तो आप सभी की तरफ से इकबाल हुसैन इकबाल जी का आज के इस शो में सरगम इस कार्यक्रम में ताए दिल से स्वागत है और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आज के शो में हमारे साथ गोपाल आचार्य भी जुड़े हुए हैं ओम शांति जो मानस पटल पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं और एक साइकोलॉजिकल बातें जो है मनोवैज्ञानिक बातें वो बताते हैं अपनी कविता में अपने शब्दों में तो उनको भी आज के शो में हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों कवियों का से स्वागत है और बारी बारी से हम इन दोनों को सुनेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में इकबाल हुसैन इकबाल जी से कहूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करे आप सुन रहे हैं बीके सामुदायिक केंद्र का रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं कुछ मुक्तक और चार-चार पंक्तियों से आपके साथ जुड़ रहा हूं सबसे पहले नजर झुकी हुई भी कम असर नहीं होती नजर झुकी हुई भी कम असर नहीं होती जिगर के पार होती है और खबर नहीं होती नजर झुकी हुई भी कम असर नहीं होती जिगर के पार होती है और खबर नहीं होती बहुत अच्छा देखिए आई ना धुंधला ही रहने दीजिए आईना धुंधला ही रहने दीजिए साफ होगा सच नहीं सह पाओगे आईना धुंदला ही रहने दीजिए साफ होगा सच नहीं सह पाओगे और अक्शर देखिए इकबाल अभी जहां में जिंदा हैं नेकियां। इकबाल अभी जहां में जिंदा हैं नेकियां, वरना गुलाबों में ये खुशबू नहीं होती इकबाल अभी जहां में जिंदा हैं ने वरना गुलाबों में ये खुशबू नहीं होती और चार पंक्तियां देखिए खुदा सितारों से बुलंदी ना दे खुदा सितारों से बुलंदी ना दे जमी पर रहने का सलीका दे दे खुदा सितारों से बुलंदी ना दे जमी पर रहने का सलीका दे दे जो हर घर पे चमके एक सा बराबर जो हर घर पर चमके एक सा बराबर हमें राहबर चांद सरिका दे हमें दे हमें रहबर चाँद सरीका दे दे बहुत बहुत खूब और चार पंक्तियाँ देखिए कि कभी राज ये भी समझकर तो देखो कभी राज ये भी समझकर तो देखो किनारों में उलझा समंदर तो देखो कभी राज ये भी समझकर तो देखो किनारों में उलझा समंदर तो देखो और फिर देखिए कि दिखा तो रहे हो हमें आसमां तुम दिखा तो रहे हो हमें आसमां तुम ज़रा तुम हमारे कटे पर तो देखो दिखा तो रहे हो हमें आसमां तुम ज़रा तुम हमारे कटे पर तो देखो और तुम्हारी बनाई हदों को ना माने तुम्हारी बनाई हदों को ना माने उड़ा कर ये पाले कबूतर तो देखो तुम्हारी बनाई हदों को न माने उड़ाकर ये पाले कबूतर तो देखो और पंक्तियां देखिए कि जहां चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते जहा चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते लूटा घर किसी का बसाकर तो देखो जहां चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते लूटा घर किसी का बसाकर तो देखो बहुत ही सुंदर इकबाल भाई और चार पंक्तियां देखिए ंद कर आख तुम भले रखना मूंद कर आख तुम भले रखना सोच के दायरे खुले रखना मूंद कर आंख तुम भले रखना सोच के दायरे खुले रखना और लाख टुकड़े हो घर आंगन के लाख टुकड़े हो घर आंगन के नैन से नैन पर मिले रखना नैन से नैन पर मिले रखना बहुत बहुत खूब और चार पंखियां देखिए कि ज़मी से भी जुड़े रहना ज़मीं से भी जुड़े रहना फलक पर भी नज़र रखना ज़मी से भी जुड़े रहना फलक पर भी नज़र रखना और नज़र चाहे झुकी हो पर सितारों की ख़बर रखना नज़र चाहे झुकी हो पर सितारों की खबर रखना और मुसाफिर सब तुझे माली दुआ देते हुए जाएँ मुसाफिर सब तुझे माली दुआ देते हुए जाएं सुहानी छाँव दें सबको चमन में वो शजर रखना सुहानी छाँव दें सबको चमन में वो शजर रखना और उसे जब याद घर आए वहीं से लौट कर आए उसे जब याद घर आए वहीं से लौट कर आए दरीचे तुम सदा अपने खुले आठों पहर रखना दरीचे तुम सदा अपने खुले आठों पहर रखना और देख दो पंक्तियाँ कि बहुत दिन बाद आए हो घड़ी भर तो ज़रा ठहरो बहुत दिन बाद आए हो घड़ी भर तो ज़रा ठहरो अजी अच्छा नहीं होता सदा सर पे सफ़र रखना बहुत दिन बाद आए हो घड़ी भर तो ज़रा ठहरो अजी अच्छा नहीं होता सदा सर पे सफ़र रखना अजी अच्छा नहीं होता सदा सर पे सफ़र रखना और चार पंक्तियाँ देखिए, हर तलब से खुदा निकाल मुझे तलब इच्छा हर तलब से खुदा निकाल मुझे गिर ना जाऊ जरा संभाल मुझे हर तलब से खुदा निकाल मुझे गिर ना जाऊ जरा संभाल मुझे और गिर ना जाऊं जरा संभाल मुझे और साजिशों से घिरा तला तुम की तला तुम समुद्र में उठने वाले तूफान साजिशों से घिरा तला तुम की अब तो सागर तू ही निकाल मुझे साजिशों से घिरा तला तुम की अब तो सागर तू ही निकाल मुझे और जिंदगी से नजब लगाओ रहा जिंदगी से नजब लगाओ रहा तब किया आपने बहाल मुझे जिंदगी से नजब लगाओ रहा तब किया आपने बहाल मुझे बहुत ही सुंदर इकबाल भाई और चार पंक्तियाँ देखिए कुछ खुशी के और दिन में जी गया कुछ खुशी के और दिन में जी गया जब खजा के दौर को ही पी गया कुछ खुशी के और दिन में जी गया जब खजा के दौर को ही पी गया और बेगुनाही जब मेरी जाहिर हुई बेगुनाही जब मेरी जाहिर हुई वक्त का मुनसिफ वहीं लफ सी गया बेगुनाही जब मेरी जाहिर हुई वक्त का मुनिफ वहीं लब सी गया और हक मोहब्बत का अदा ऐसे किया हक मोहब्बत का अदा ऐसे किया जब लहू देना पड़ा मैं ही गया हक मोहब्बत का अदा ऐसे किया जब लहू देना पड़ा मैं ही गया और क्या भला इंसान था कुछ ना कहा क्या भला इंसान था कुछ ना कहा किस तरह चुप भी रहा कह भी गया क्या भला इंसान था कुछ ना कहा किस तरह चुभ भी रहा कह भी गया और देखिए वो जफा थी या वफा भूल चुके हैं अब तक वो जफा थी या वफा भूल चुके हैं अब तक आप क्यों जाने उसे याद रखे हैं अब तक वो जफा थी या वफा भूल चुके हैं अब तक आप क्यों जाने उसे याद रखे हैं अब तक और देखिए जख्म जो तूने दिए देख हरे हैं अब तक जख्म जो तूने दिए देख हरे हैं अब तक अश्क आँखों में दबे पांव चले हैं अब तक ज़ख्म जो तूने दिए देख हरे हैं अब तक अश्क आँखों में दबे पांव चले हैं अब तक और लो बताएं लो बताएं यूं हमें लोग भले मिलते हैं लो बताए यूं हमें लोग भले मिलते हैं हम भले हैं तो सभी लोग भले हैं अब तक लोग बताए हमें लोग भले मिलते हैं हम भले हैं तो सभी लोग भले हैं अब तक हम भले हैं तो सभी लोग भले हैं अब तक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर इकबाल हुसैन इकबाल जी मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को एक नया दर्पण बुद्धि का देखने को मिला होगा चलिए इसी चीज को आगे जारी रखते हुए मैं फिर से इकबाल हुसैन इकबाल जी को फिर से एक बार की करता हूं और वो अपनी चंद कविताओं को हमारे सामने रखे एक चार पंक्तियां और देखिए खबर है फिजा में अजब गुल खिले हैं खबर है फिजा में अजब गुल खिले हैं नदी की अगन से किनारे जले हैं खबर है फिजा में अजब गुल खिले हैं ख़बर है फिजा में अजब गुल खिले हैं नदी की अगन से किनारे जले हैं और चली हैं चलेंगी सियासी हवाएं चली हैं चलेंगी सियासी हवाएं किसी को फले तो किसी को छले हैं चली हैं चलेंगी सियासी हवाएं किसी को फले तो किसी को छले हैं और महकना मचलना बहकना मचलना महकना बिखरना बहकना मचलना महकना बिखरना अजल से अभी तक यही सिलसिले हैं बहकना मचलना महकना बिखरना अजल से अभी तक यही सिलसिले हैं और पंक्ति देखिए कि रहे हाथ खाली कमाया उमर भर रहे हाथ खाली कमाया उमर भर वहीं पर खड़े हैं जहां से चले हैं रहे हाथ खाली कमाया उम्र भर वहीं पर खड़े हैं जहाँ से चले हैं और एक गज़ल देखिए छोड़ चला जब डाली फूल छोड़ चला जब डाली फूल भूल गया सब लाली फूल छोड़ चला जब डाली फूल भूल गया सब लाली फूल जब खुशबू काफूर हुई जब खुशबू काफूर हुई सिर्फ बचा है खाली फूल छोड़ चला जब डाली फूल भूल गया सब लाली फूल चल देखिए अब गुलशन में कांटों की अब गुलशन में कांटों की करते हैं रखवाली वाली फूल अब गुलशन में कांटों की करते हैं रखवाली वाली फूल चल देखिए चेहरों के गुलदस्तों में चेहरों के गुलदस्तों में हमने देखे जाली फूल चेहरों के गुलदस्तों में हमने देखे जाली फूल बहुत खूब बहुत खूब और एक गजल का मतला देखिए आज के वर्तमान परिवेश में मतला है हर कली मायूस है हर कली मायूस है ये क्या हुआ हर कली मायूस है ये क्या हुआ कौन सा झोंका गया छूता हुआ कौन सा झोंका गया छूता हुआ ये सियासत की हवा कैसी चली ये सियासत की हवा कैसी चली बाग का हर फूल है बिखरा हुआ चल देखिए जोड़ने की बात को ऐसे कहा जोड़ने की बात को ऐसे कहा बाद में हर घर मिला टूटा हुआ जोड़ने की बात को ऐसे कहा बाद में हर घर मिला टूटा हुआ शेर देखिए दे गई धोखा हमें अपनी नजर दे गई धोखा हमें अपनी नज़र देखने में आज फिर धोखा हुआ देखने में आज फिर धोखा हुआ और अजनबी सा आज जो हम से मिला आदमी वो था कहीं देखा हुआ आदमी वो था कहीं देखा हुआ आदमी वो था कहीं देखा हुआ चल देखिए कोशिशें ना काम ही निकली सभी कोशिशें ना काम ही निकली सभी काम होता ही नहीं सोचा हुआ काम होता ही नहीं सोचा हुआ काम होता ही नहीं सोचा हुआ तो सुना आपने इकबाल हुसैन जी को और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इकबाल हुसैन किस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं गोपाल आचार्य जी के पास जो बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बहुत सुंदर पंक्तियाँ वो हमें सुनाने वाले हैं बहुत कम सुनाते हैं लेकिन बहुत बढ़िया सुनाते हैं चार चार पंतियाँ इनकी भी हम सुन लेते हैं आज के शो में तो आप सभी की तरफ से गोपाल आचार्य का स्वागत है ओम शांति गोपाल आचार्य आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर दिन उगाया रात के पीछे शून्य रहा आकाश दिन उगाया रात के पीछे शून्य रहा आकाश इच्छाओं के बीच खड़ा है विस्मय का आभास इच्छाओं के बीच खड़ा है विस्मय का आभास कैसी है ये मदिर मान्यता कैसी है ये मदिर मान्यता मैं आगे तू पीछे कैसी है ये मदिर मान्यता मैं आगे तू पीछे अहंकार की क़ैद में खुशियां चलती आँखें नीचे कैसी है ये मदिर मान्यता मैं आगे तू पीछे अहंकार की क़ैद में खुशियां चलती आँखें नीचे वही एक है सुनो बटोही वही एक है सुनो बटोही आती जाती सांस वही एक है देखिए सांस से बड़ा कोई यात्री नहीं सांस ही सबसे बड़ी यात्रा करने वाली है अगर कोई है बटोही अगर है तो सांस है, सबसे बड़ी बटोही वही एक है सुनो बटोही आती जाती सांस और चले रात दिन कहीं न पहुंचे उलट गई है बांस माटी खातिर मोह बटोरा माटी खातिर मोह बटोरा धनवानों के हाथ कटोरा अमी झर रहा भीतर फिर भी अमी झर रहा भीतर फिर भी बाहर डोले चित चटोरा ये देखिए प्यास सो गई गहरी निद्रा प्यास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपकी यात्रा नहीं है किसी भी तरफ यात्रा नहीं है प्यास चाहिए लेकिन अगर प्यास सो जाए प्यास सो गई गहरी निद्रा घर आए बादल दरवेश प्यास सो गई गहरी निद्रा घर आए बादल दरवेश तन मन जागा मैं न जागी किस विध जाऊँ पी के देश तन मन जागा मैं न जागी किस विध जाऊँ पी के देश तड़प पुकारे एक पखेरु तड़प पुकारे एक पखेरु बाकी सब चुगते दाना तड़प पुकारे एक पखेरु बाकी सब चुगते दाना नश्वर रस को छोड़ बावरी पिंजरा तोड़ चली आना नश्वर रस को छोड़ बावरी पिंजरा तोड़ चली जाना तो श्रोताओं आज हमने अपने इस कार्यक्रम में सरगम में हमने दो विशेष कवियों को सुना इकबाल हुसैन जी को सुना और गोपाल आचार्य को भी सुना तो चलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम इसके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं एसएमएस के जरिए चौरानवे इस नंबर पर आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है ये आप बता सकते हैं हमें एस करके आपकी प्रतिक्रिया को देख कर, हमें बड़ी खुशी होगी तो चलिए इसी के साथ मुझे और इकबाल हुसैन इकबाल और गोपाल आचार्य जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो दिल में एक सी, उठी है अभी दिल में एक सी, उठी है अभी दिल में इकल सी उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में फिकल है ऋषि उठी है बरपा है खान दिल में दिल शोर बर पा है पान दिल में कोई दीवार से गिरी दुनिया में जी नहीं लगता बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता नाजुक मिजाज हैं हम भी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी और ये चोट भी नहीं है अभी और ये चोट भी नहीं है अभी कोई ताजा हवा चली है शहर की बैर चराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है लगता जाने किस चीज की